श्री श्रीरामकथा श्री श्रीरामकमृते उल्लिखिता जान पिचय शशधरतर्कूड़ाणि जीवत्काल फरीदपुरंडल्स मुखड़ोबाग्रा यजुर्ेदी काश्यपेजन्म पिता हरिधर विद्यामि माता सुरेशरीदी पिता सविधे स नानाशास्त्र अकोत् धर्म प्रचारे सुत्सुक सन बंगदेशनस सु प्रवचन कुर भ्रमती स्म काशीम बाजार सेयुक्त अभूत चतरशीतर अठादशतमें ख्रीष्टवर्षे जनुवा जनु जन जून मसी रामकृष्णे तुषे अवगत सन् भक्त ईशान मुखोपाध्याय उठनठनिया स्थिता तम द्रुम अगच्छत। श्री प्रभो वचनेन तथा उपदेशन मुग्धसन पंडित एकसहाभ्य दक्षिणेशरे श्री प्रभुसमीपम्मत तद वर्षे निवर्तन रथ दिवस बलराम मंदर श्री प्रभुभावाबेशृद स्पर्श अन भूय अभी कतिचन वाराण सर श्री सानिध्यम आगतवा अंतिम वयसी स बहरमपूर् भा, जुबली चतुष्पाठध्यक्ष बभूव मुर्शिदाबाद से खागड़ास्थले स्थी गृह निर्मा अंतिम जीवन तक अतिवाहय शशि शशिभूषणचक्रवर्ती स्वामीष्ण ख्रीष्टवर्षत हुगली मंडला प पति पाति मयालच्छापुर ग्रामे जन्म पिता ईश्वरचंद्रांत्रि साधक तथा पाईकपाड़ा राज्रनाय सिंह से सभामंड पंडित आब्या शशभूषणों धर्म भावापन्नो मेधावी चाता चा, अतिशयन उदार हृदय तथा सरला आसी स एलबर्ट महाविद्याल एफ ए परीक्षा उदरतरत तथा मेट्रोपोलिटन महाविद्याल बी ए वर्गें पढ़ती संस्कृते तथा गणिते विशेषतः पारंगम आसी छात्रजीवने ब्राह्मति आकृष्ट सन्न केशवसशेन सविधे गात कौती स्म पर श्रीरामकृष्णस नाम निशम्य ज्येषाता ज्येष्ठता जेश्ट पुत्रेन शरदा सह दक्षिणेवर शरदा सह दक्षिणेवर ग्रीरामकृष्ण साक्षात्तवा प्रथम दिवस श्री प्रभु शशिनो मनोजय अकरोन निरंतरगता वशा शशिक्रमेण नरेन्द्रादुवकैस तथा प्रेमसूत्रे आबद्ध अभू अभव है श्री प्रभुक शशि विज्ञातवा प्रभु एव तस्य अभीष्ट वस्तु इत प्रभृति गत प्राण अभवत शरदम तथा शशन श्रीरामकृष्ण यीशुखृष्टभक्तवृंदे अप्य श्यापुकशीपुर शशिभूषण आप्राण पात श्री प्रभोसेवा कौती स्म तेहत्यागासग्रहण करवामीमृष्णी न ते राम कृष्ण संगे परचि बभूव श्री प्रभोह प्रभो त्यागसन्ता अयं अन्तम स्वामीपाद से मध्रपुरी ग्री प्रभो पूजा आरभत एवं मध्रपु श्रीरामकृष्ण मठ से सूचना जताद विहाय पाठ तथा प्रवचनाचल स्म रेंगुन सेवासमीते आग्रहण त्र ग्वाभो भाव प्रचार्य स्म कवि नवीनचंद्रेन सह तथा औपन्यासीकंद्रेन सह रेंगुे तस्या साक्षात्कार अभूत स्वामी रामकृष्णनंद से आक्लातेषाया मद्रपु तथा बंगालूर स्थायी मठो निर्मित अभूत श्री श्रीमातरी शेदेव्या आगतायां स्वामी राम तस्या दाक्षिणातीथभ्रमणा आगतानंद तर्शनादे सुवस्था अकोत् अष्ट संख्यकर्ण स्वर्णबिल पर्ण श्री श्रीमाता शिव से पूजनम अकोत्तर शशिमहाराजया सपन्नम तद रचितावो ग्रंथ सी कलिकता उद्बोधन भवने भ्राता तस्य भ्रता तुत्र वंशलोचन वाणिज्यम आसी श्री श्री प्रभु तवदत ये सवैशीति आसना जम तथा योग सवदत हठ योगिना देहे अत्यधिकसक्तिवशा तन ईश्वर प्रति अलं नर्थलोभन स राज्य स्वचिव से मदन भट्टस्य कतिपय सहस्य पत्र मिलती स्म कि पर तस् उधार अभूत तथा तरह वर्षत्रहदंड अभूत शिवचंद्र ठनने निवासी दक्षिणेशरे श्री श्री प्रभो तस्य श्री मुखतो भगवत श्रीमुखु भगवत्स्रोसि शिवनाथ शास्त्री श्रीरामकृष्णस अन्यतम अनुराग ब्राह्म विशिष्ट नेता सुलेखक शिक्षावृत्ती चतुर्शति पर चांगड़ी पोताग्रा मतुलालिए जन्म नेतु ब्रह्मने आचार्यकेशवचंद्रसयोगी परल के केशवचंद्रेन सह मत विरोधाम स सा, साधारण ब्रह्म सामज निर्मात संस्कृत महाविद्याल क्रमेण एफ ए परीक्षा अष्ट्यधिकादे ख्रीष्टवर्षे बी ए एक सप्तातिदे ख्रीष्ट वर्षे तथा एम ए परीक्षा उत्तीर्य शास्त्री उपाधि प्राप्त भानीपुरथथ सुबारबन विद्यालय से प्रधानशिक्षक पद वृत्तिर्वाह काले शिवनाथ इंडिया मिरर् पत्रियाँ श्रीरामकृष्ण विषय पढ़ती स्म आचार्यकेशवससेन द्वारा श्रीरामकृष्णन सह शिवनाथशास्त्रि संपर्को घटते स्म रचिता बहवो ग्रन्थाः तस्य साहित्य धर्म, साहित्यधर्मचर्चायाः साक्ष्यं वहन्ति एषु आत्मचरितम् अष्टादशाधिकोनविंशतिशततमे ख्रिष्टवर्षे रामतनुलाहळी ओ तत्कालीनबाङ्गसमाजः हिस्ट्री आफ् द ब्राह्मसमाजः मेन् ऐ हेव् सीन् उल्लेख तर अतिमग्रंथतराम परमंस निबंधा ज्ञाएते य दक्षिणेशर श्री प्रभु सब बहुवार गतायात कौती स्म तथा तस्तुक स्नेहधारिया आत्मा सिकोत्मकृष्णस जीवन तथा उपदेशो जीवन से बहून आध्यात्मिक रसपुष्टा अकोत् ईश्वरलाभ प्रभु त्याग हतितिक्षा तथा कठोर जीवन यापन शिवनाथ विस्मया कुरस्म शिवनाथ से आर्जनिष्ठाकतेभु तस्वस्हती स्म श्री प्रभु अंतरा अतरा शिवनाथ दृष्टुम व्याकुबा ते सह ईश्वरियालापन आनंद स्म श्री प्रभो अंतिम रोगकाले काले शिवनाथ दक्षिणेशरे श्री प्रभु अंतिम वे द्रष्टुम आगछत कवल साहित्यिक न सत्यनिष्ठया अकपट विश्वासेन तथा एकका शिवनाथ शास्त्रिनाम अद्या सामजे सामता शिवरामचोपाध्याय श्री प्रभो मध्यमो भात रनिष्ठ पुत्र जन्म कामार श्री श्री जन्मकामु श्रीश्रीमा विशेषकृपन्य शिवराम भिक्षापुत्र वदती स्म भक्परसदी स शिवदाई परिचित आसत तशेष निर्बंधन श्रीमाता आत्मा काली अंगीकृतव कथाम प्रभु शिवराम से बालकोचिताजवस उल्लेखनाथवैद्य श्रीपाणनाथवैद्य श्रीरामकृष्णस सानिध्यम आगत वेद्तवादीषक निवास कलिकता श्री प्रभो अंतिम रोग सीसक्तया श्री प्रभु सान्निध्य सगमन अवसर लब्धवा वेदातमते सर्व स्वनवारीजन न श्रेयस उक्त श्री प्रभु तस्में उपदेश ददनाथ मित्र अयम आदि सजातर्गत से काशीश्वर मिस्टर पुत्र दयाशीतुत्तरादे ख्रृष्टवर्षे अयप्रभो साध्य आगछत परस्वत्सरे तृहे अति ब्रमोत्सव श्री प्रभु निमंत्रि सन्गछत तथा ईश्वरियालांते दया सिंधु श्री प्रभुक्लेशे अभी आहारम कर दक्षिणेशरम प्रत्यागछत श्री राम श्रीराम्लिकपुरे श्री प्रभोबहचर शिवोरस्थले श्री तषा गृह आसी बाल्यो मध्य अत्यम सख्यम आसी कि पिवर्तनी कालेराम अतीव विषय अभूत चाणक स्थने तस् आपण आसत श्रीश्म मुखोपाध्याय श्रीरामकृष्णस भक्त ठनने निवसी निवसी ईशान चंद्र मुखोपाध्याय पुत्र श्री महेंद्रनाथगुप्त सहाध्यायी विश्वविद्यालय सेत्न आसत प्रथम त आलीपुरस्थले व्यवहार जीविका निर्वाहति स्म तथा अनतर मंडल विचारक अभूत तरह गृहगमन काले प्रभु सह तलोचना अभूत श्री प्रभु तरह शांत स्वभा प्रशंसित्रीश्रीमाता श्री श्री शारदादेवी प पश्चिम सेकुड़ा मंडल से जयरांबाट्टी ग्रा धिपंचाशदुतराशतम ख्रीष्टवर्ष से डिशेमबर मसल से दवांशे अहने बृहस्पतिवासरे शारदादेव जन्म अभूत रामचंद्रमुखोध्याय श्यामाुंदरीदे प्रथम सन्ता आशयवा तस्या जीवने सेवा पर दया क्षमा सत्य इत्यादि राशिहे विकसी अभूत षड्वर्षीय शारदाया विवाह अभूत चतर्वशतिवर्षीयुक श्रीरामकृष्णन सह विवाहा परं कद जयराम भाट्या कदापू कामुक स्म दक्षिणेशरे साधन मग्न सेमक उन्मत्त विषय नाना विधानी लोकवचना शुवा सागित दक्षिणेशर गृष्वा आगं संकल्प करलां पिता सह दक्षिणेश्वर गतवती दिवसप्तराष्टादतमें ख्रीष्टवर्षे जून मस से पंचमें दिने फलहारणी कालीपूजा दिवस सा श्रीरामकृष्णे षोडशी रूपेण पूजिता अभूत पर भाटी प्रत्यावर्तनम अकोत् अस्वस्थ थ श्रीरामकृष्णस आह्वानतः दयास्युतराष्टाद्रृष्टवर्षे पुनर दक्षिणेशरे आगमन तथा तस् सेवा भारग्रहण कर अपरत शारदादेव जीवन आरभते स्म श्रीरामकृष्ण स आदर्शजीवन यापन शिक्षा पवित्र सुंदर चरित्र कथम निर्मी प्रात्याषि गृहकर्म कथम सुसंपनीय सकलकृत्य सपादन सह कथम ईश्वराराधने निम्जन करक्यक अस्वस्थवस्थाया श्रीरामकृष्ण श्यामुकुरवाट्यां तथा काशीपुरवाट्यान काले शवी तर सेवायांुक्ता आसी श्रीरामकृष्णस प्रकट प्रकटना कियतकाशना तथा तपस्यया तपस्या अतिवाहयतीम तथ् कामार सामरपुकुर जयराम बाटी कलिकाता गुसुड़ी बेलूरस्थित नीलाम्बर महोदयद्यानबाटी प्रभृतिषु स्थनस न्यवसत अतिम कतिपय वर्षा सागबाजार सेकस्यकोबोधन लघुशरणिया गृह माता गृह अतियती स्म तथा अस्वृ विंशतिककोन शतम ख्रीष्टवर्ष से जुलाई मस से एक तरह महासमाधि अभवत सतृपेण सामकृष्णस नियम नियमती स्म तथा परिचालती स्म तीवन अनाडंबरम तथा बाहुल्यवर्जित आसित किंतु श्रीमाता जगत अग्रे एक महत्जीवन दर्शन उपन्य भगिन्यावेदिताया मे भारतीय नार्दर्श विषे देवी एव श्रीरामकृष्ण से चरम वचनम्